थंजगृत्न देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा तत्र विश्वरूपे जगत देव एक जगत्न प्रविभक्नेकदपितृमुष्याभेद अपश्य दृष्टवान देदेव से हरे शरीरे, पांडव अर्जुन तदा